श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव को समस्त तपस्याओं के फल प्रदान करने के निमित्त ब्राह्मणी की उत्सुकता योग्य व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का अवसर उपस्थित होने पर गुरु के हृदय में परम तृप्ति तथा आत्म प्रसन्नता स्वतः ही उदित होती है अतः श्री राम कृष्ण देव जैसे उत्तम अधिकारी को शिक्षा प्रदान करने का सुयोग प्राप्त कर ब्राह्मणी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो उठा इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के प्रति निर्मल वात्सल्य भाव विद्यमान रहने के कारण उन्हें अपने आजीवन स्वाध्याय तथा तपस्या के फल को अल्प समय के भीतर ही अनुभव करा देने के निमित्त सचेष्ट होना ब्राह्मणी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी तंत्रोक्त साधनाओं को आरंभ करने के पूर्व तद कर्तव्य के बारे में श्री जगलम्बा से पूछकर उनकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही श्री रामकृष्ण देव उसमें प्रवृत्त हुए थे यह बात उनके श्रीमुख से कभी कभी सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है अतः केवल ब्राह्मणी के प्रबल आग्रह से प्रेरित होकर ही वे उस विषय में प्रवृत्त नहीं हुए थे अपितु साधनजनित योग दृष्टि के प्रभाव से उन्होंने यथार्थ में यह अनुभव किया था कि शास्त्रीय प्रणाली का अवलंबन कर श्री जगन्माता का साक्षात्कार करने का अवसर उनके लिए समुपस्थित हुआ है इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव का एक निष्ठ मन ब्राह्मणी द्वारा निर्दिष्ट साधन मार्ग में उस समय पूर्ण आग्रह के साथ अग्रसर हुआ था उस आग्रह का परिमाण तथा उसकी तीव्रता को अनुभव करना हम जैसे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है क्योंकि पार्थिव विभिन्न विषयों में संलग्न हमारे हृदय के भीतर वह उपरती तथा एकाग्रता कहाँ है हृदय समुद्र की विचित्र रंग रसपूर्ण तरंगों में न तैरकर उसकी सतह को स्पर्श करने के निमित्त सर्वस्व त्याग कर निमग्न होने का असीम साहस हम में कहाँ है एकदम डूब जाओ स्वयं अपने अंदर डूब जाओ कहकर श्री रामकृष्ण देव बारंबार जैसे हमें प्रोत्साहित किया करते थे ठीक वैसे ही संसार के समस्त पदार्थ तथा अपने शरीर की माया ममता का परित्याग कर आत्म स्वरूप में विलीन हो जाने की सामर्थ्य हम में कहाँ है हम जब यह सुनते हैं कि श्री कृष्ण देव असहनीय वेदना से व्याकुल हो माँ दर्शन दे कहते हुए पंचवटी के नीचे गंगा जी की रेतीली धरती पर अपने मुंह को रगड़ते थे तथा पूरा दिन व्यतीत हो जाने पर भी उनके उस भाव का विराम नहीं होता था तब ये सारी बातें हमारे कर्ण कुहरों में केवल प्रविष्ट मात्र होती है किंतु हृदय में उसकी यथार्थता की कुछ भी उपलब्धि नहीं होती और होने भी क्यों लगी श्री जगन्माता वास्तव में हैं तथा सर्वस्व त्याग कर व्याकुल हो पुकारने तो पर अवश्य ही उनका दर्शन मिलता है क्या हम इस बात पर श्री राम देव की तरह सरल रूप से विश्वास करते हैं काशीपुर में रहते समय एक दिन श्री राम देव ने साधनकालीन अपनी मानसिक व्याकुलता के परिमाण तथा तीव्रता का कुछ आभास प्रदान कर हमें चकित कर दिया था उस समय हमने जो अनुभव किया था पाठकों को हम कहाँ तक समझा सकेंगे हम कह नहीं सकते फिर भी यहाँ पर हम उसका उल्लेख करेंगे इस ईश्वर प्राप्ति के निमित्त स्वामी विवेकानंद जी की अपरिमित व्याकुलता को उस समय हम स्वयं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे कानून की परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा फीस जमा करने जब वे गए उसके बाद किस प्रकार उनका ज्ञानोदय हुआ तथा उसी प्रेरणा से किस प्रकार व्याकुल हो वे केवल एक धोती पहने नंगे पैर किसी उन्मत्त के समान कलकत्ता शहर के रास्ते पर दौड़ते हुए काशीपुर आकर श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए एवं उन्मत्त की तरह अपने हृदय की वेदना निवेदित कर उन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की तथा आहार निद्रा त्याग कर उस समय वे किस प्रकार दिन रात साधन भजन ध्यान जप तथा ईश्वर चर्चा करने लगे एवं साधन संबंधी असीम उत्साह से प्रेरित हो कैसे उनका कोमल हृदय उस समय वज्र के समान कठोर बन गया और अपनी मां तथा भाइयों के असीम पारिवारिक कष्ट के प्रति एकदम उदासीन बना रहा तथा श्री गुरु प्रदर्शित साधन मार्ग में दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रसर हो किस प्रकार एक के बाद दूसरा दर्शन प्राप्त करते हुए तीन चार महीने की अवधि में उन्होंने निर्विकल्प समाधि सुख का प्रथम अनुभव किया ये सारी घटनाएँ हमारी आँखों के सम्मुख अनुष्ठित हो हमें विस्मयाविष्ट कर रही थी श्री रामकृष्ण देव उस समय प्रतिदिन परमानंदित हो स्वामी जी के उस अपूर्व अनुराग या कुलता तथा साधन संबंधी उत्साह की बहुत प्रशंसा कर रहे थे तब एक दिन अपने अनुराग तथा साधनोत्साह के साथ स्वामी जी के उन विषयों की तुलना करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था नरेंद्र का साधनोत्साह तथा अनुराग अत्यंत अद्भुत है किंतु अपने को दिखाते हुए इसमें उस समय साधना करते समय साधनोत्साह तथा अनुराग का जो प्रबल स्रोत प्रवाहित हुआ था उसकी तुलना में ये यत्किंचित मात्र है उसका चौथाई भी नहीं है श्री रामकृष्ण देव की इस बात को सुनकर हमारे अंदर जो भावना उदित हुई थी पाठक वृंद के लिए यदि संभव हो सके तो कल्पना की सहायता से वे उसका अनुभव करें